यो शांति शांति शांति न्याय और वैशेषिक दर्शन में मुख्य भेद क्या है समझिए सात हैं और संतान समझिये चलो और एक भेद था प्रमाण प्रमाण प्रधान कौन होते हैं नया अच्छा ठीक है आगे न्याय सिद्धांत तो मुक्ता बोले इसका विग्रह बोले तो सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत है है है नए नए नए नए ये आगे है चूड़ाम इसका विग्रह चुनावी चूडाम उसमें कैसे समाज होगा चूड़ि में समास है ना मणि आगे कृतम कृतम आगे चुनाविधुड़ा चुड़ा बिधु तो चूड़ामणि कृत के आगे कोई विभक्ति है चूड़ाम बिधु क्या लिंग होगा पुंगलिंग हो है तो फिर यह कृत कैसे नपुंसक हो जाएगा क्रित कैसे होगा आगे बिधु है विधु ये न आगे है बलोई कृत वासुकी अब बलयम कृता पहले अबलम बलयम कृता होने से क्या हो जाएगा बलयी कृता आगे बलयी कृत हो गया आगे आगे बल कृत वासुकी कैसे कहेंगे विक्रय यहाँ वो तो हो गया बलवीकृत हो गया ये निक्री अच्छा पुनरात ये दोष क्या है आज़ाने आज़ाने आज़ाने यार तो तो अच्छा तो अभी पूर्व पक्ष दिखाया कि ये पुनरात तत्व दोष हो रहा है तो दिखाया महाराज जी बता सकते हैं ये कैसे वो पूर्व पक्ष दिखा रहा है या ये दोष कैसे हो रहा है करना करना पड़ेगा तो ये जो करना है। ये जो भी दोष है उत्तर ठीक हुआ अब आप सुनेताजी जो बोले ना ना सुधा सुधासागर जी अच्छा ये बिरेश जी अब सुने माता जी का उत्तर ठीक नहीं हुआ ठीक है क्या बोले प्रथम वाक्य बोले जो विशेष्य है अन्वय होने के, के बाद ये ठीक है तो नहीं है क्या होना चाहिए के क्रिया के साथ अन्वय होने से चरितार्थ होगा अगर विशेषण के साथ अन्वय होने से चरितार्थ हो जाएगा तो प्रथम विशेषण के बाद अन्वय होने से भी चरितार्थ हो जाना चाहिए फिर द्वितीय विशेषण कैसे से अन्वय हो पाएगा इसलिए जब क्रिया के साथ अन्वय हो गया तो चरितार्थ हो गया चरितार्थ होने से आगे फिर नहीं होना चाहिए कि पूर्व पक्ष गए कि पुनरात तत्व दोष यह आ जाएगा एकदेशी यहाँ क्या कहा बोलिए आप। आपको बता पाएंगे यहाँ एकदशी क्या समाधान दिया बोलिए तो विशेष्य किसको बनाने के लिए एकदेशी कह रहा है लीला तांडव पंडित को अगर विशेष्य बनाएंगे तब ये दोष निवारण हो जाएगा यहाँ तक ये विचार हुआ था अभी आगे सिद्धांती वस्तु बस, सिद्धांती वस्तु तस्तु कह दिया तो एकदेशी जो बात कहा उसमें कोई दोष दिखेगा तो भी आगे वस्तु तस्तु में जाएंगे तो ये दोष क्या है उसको टीका में विचार करेंगे क्या दो तो ये बाद में है ना ये तो न्लोक में करने हम ये जो हम लोग नियम ले लेते ले हैं कि श्लोक में अन्वय करने के लिए हम आगे पीछे कहीं कर लेते हैं कहते हैं ये एक काव्य का ये एक नियम नहीं होना चाहिए काव्य का है की जैसा आना है अर्थात उसी क्रम से ये लेना चाहिए इसको लेकर के हम लोग सामान्यतया वो पुनरातत्व दोषों को विचार में मतलब सामान्यतया हम लेते ही नहीं हम सीधा ऐसे अनुय करते हैं जितने सारे विशेषण है सबको मिला करके एक ही बात विशेष के साथ कर देते हैं इस प्रकार होगा तो कभी दोष होगा ही नहीं कहीं कोई कारण ही नहीं होने का तो इस प्रकार की नहीं होना है अर्थात अगर क्रिया आ गया विशेष आ गया तब तो हो जाना चाहिए अर्थात वही पूरा चरितार्थ हो जाना चाहिए इस प्रकार अच्छा छत्तीस समी जी बोलो छत्तीस में कर सकते हैं हम लोग ठीक है आधा घंटा लेंगे पर ठीक है अभी कह रहे हैं कि ये टीका में समाप्त इति ये प्रतीक है इसके आगे देखिए क्रिया उन्वयन सांता कांक्ष विशेष्य वाचक पदस्य अच्छा ये हम देख लिए थे अच्छा ना से देखेंगे अभी आ, हाँ एक देशी कह दिया कि हम लीला तांडव पंडित को विशेष्य बना लेंगे कहने से अभी पूर्व पक्ष आ रहा है अरे ननु जाति तद भिन्न प्रवृत्तिमित्तक शब्दा जाति प्रवृत्ति निमित्तकम एवं इति नियम जाति तद भिन्न प्रवृत्तिमित्तक शब्दा तो प्रवृत्ति निमित्त कहीं जाति होंगे और तद भिन्न भी हो सकते हैं प्रवृत्ति निमित्त जाति को छोड़कर के तद भिन्न और कौन हो जाएगा गुण क्रिया संबंध रूढ़ी भी ये अगर उपस्थित है तो उसमें जो जाति प्रवृत्ति निमित्त का पद होगा वही विशेषवाचक इति नियम अभी भी विशेष्य हो सकता है और एक एकदेशी किसको बना दिया विशेष्य लीला तांडव पंडित तो अभी नियम हो गया कि एक हो गया भव और एक हो गया लीला तांडव पंडित इसमें जाति प्रवृत्ति निमित्त तो किसमें हो सकता है भवो में लीला तांडव पंडित ये कोई जाति नहीं है तो एक उपाधि विशेषण हो गया ये योगिक अर्थ को लेकर के हम बना देते हैं इसको तो क्या चाहिए एक गुण अर्थात एक योगिक ले करके ये कोई निर्दिष्ट एक गुण नहीं है आ, अभी जाति प्रवृत्ति निमित्त वाला जो शब्द हो गया भव उसी को विशेष मानना चाहिए ये नियम हुआ अन्यथा क्यों ऐसा मानना चाहिए नहीं तो बाधक देते हैं अन्यथा नीलोत्पलम इत्यादिवत उत्पल नीलम इत्यादि प्रयोग से प्रसंगात नील उत्पलम इसमें विशेष किसको बनाते हैं उत्पल को और विशेषण नीलम अभी ये दो पदों में उत्पल में प्रवृत्ति निमित्त कौन है उत्पलत्व वो क्या पदार्थ है जाति है और नीला में प्रवृत्ति निमित्त क्या है गुण तो अभी गुण और जाति ये प्रवृत्ति निमित्त हो गया एक जाति प्रवृत्ति निमित्त और एक भिन्न हो गया ये दोनों में नियम के अनुसार विशेष्य कौन होना चाहिए उत्पल क्योंकि वहाँ जाति प्रवृत्ति निमित्त हुआ तो अब इसको कहते हैं अन्यथा अगर आप जाति प्रवृत्ति निमित्त वाला शब्द को विशेष्य नहीं मानेंगे तो नील उत्पलम इत्यादिवत उत्पल नीलम इत्यादि प्रयोग से प्रसंगात ये भी हो सकता है तथा ही समास विधायक सूत्र यत प्रथमा यथमान्त पद निर्दिष्ट तत समेपात पूर्व इति नियमः समास विधायक सूत्र में कहा गया कि जो प्रथमा निर्दिष्ट होगा वो पूर्व निपात होगा क्या सूत्र है प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जन जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होगा वो पूर्व में रहेगा तभी तो जो प्रथमा निर्दिष्ट होगा प्रथमा निर्दिष्टम कहाँ निर्दिष्टम समास विधायक सूत्र में अभी नीलोत्पलम इसमें समास विधायक सूत्र कौन है विशेषणम विशेषण बहुलम इसमें प्रथमा निर्दिष्ट कौन है विशेषणम जब हम नीलोत्पलम समास कर देते दा हैं तब वहाँ विशेषणों को प्रथमानिदिष्ट होने से पूर्व निपात करना पड़ता है तो नीलोत्पलों में पूर्व निपात किसका हुआ है नील हुआ है तो नील को विशेषण माना गया तो क्यों माना गया कहते हैं यही नियम है कि जो जातिवाचक होगा वो विशेष होगा तो इसलिए उत्पल विशेष हो गया हुआ तो नीलों को फिर विशेषण होना पड़ा जो विशेषण हुआ वो पूर्व निपात हुआ कहते सूत्र के अनुसार देखिए ऐसा ही रूप बनाया गया सूत्रे पद निर्दिष्टं पूर्वं निपतति सामस विधायकसूत्रे यथमा प्रथम तत्स पूर्व सूत्रे विशेषण वाचक विशेषण बहुल पद विधायकसूत्रे विशेषणवाचकप्रथमानदिष्टवाद विशेषणं विशेषण बहुल में जो विशेषण वाचक पद है वो प्रथमांत के द्वारा निर्देश किया गया है विशेषणम ऐसे प्रथम अभिव्यक्ति कहा गया है निर्दिष्टत्व पूर्व निपात नियम इसलिए नील को पूर्वनिपात हो गया वो विशेषण होने से ये तो नीलम क्यों विशेषण हो गया क्योंकि वो जाति प्रवृत्ति निमित्त तो वहां नहीं है नीलम में जाति प्रवृत्ति निमित्त तो नहीं है और जो जाति प्रवृत्ति निमित्त है वो विशेषण बनेगा विशेष्य बनेगा विशेष्य बन गया नीलोत्पल और विशेषण विशेष्य भावे नियामक अभावे अगर नील उत्पल में विशेषण विशेष्य भाव में अगर नियामक नहीं रखेंगे अभी हम लोग विशेषण विशेष्य में नियामक रख दिए किसको विशेष्य बनाना है जाति प्रवृति निमित्त जहां होगा तो अगर नियामक नहीं रहेगा आगे विराम काट दीजिए नियामक अभा उत्पल विशेषण विवक्षया तो जब कोई नियम नहीं रहा तब हम उत्पलों को भी विशेषण बना सकते हैं तो विवक्षया उत्पलनील प्रयोग सियादे वो भी हो जा सकता है उत्पलनीलम, तो सियाद तस्मा जाति प्रवृत्तिमितक उत्पलपद विशेषवाचक अवश्य अंगीकरणीय इसलिए जाति प्रवृत्ति निमित्तक होने से विशेष्य मानना पड़ेगा कौन सा पद पदक उत्पल पदक जाति प्रवृत्ति निमित्तवाद उत्पल पद से इति अवश्यं अंगीकरणीय ये नियम से ये मानना पड़ेगा अभी तथाच शिव <शीवागे> शरीर वृत्ति जाति विशेष प्रवृत्ति निमित्त भवपद विशेषण परत्व तथा चिव शरीर वृत्ति जाति विशेष जाति विशेष प्रवृति निमित्त भव शब्द से विशेषण परत्व अनुपत्ति अभी भव शब्द वो शिव शरीर में रहने वाला जो जाति भवत्व जाति कह देंगे तो ये कैसे जाति होगा आगे विचार दिखाएंगे शिव शरीर में रहने वाले जो भवत्व जाति ये जाति प्रवृति निमित्त हो जाएगा भव शब्द के लिए तो होने से जहाँ जाति प्रवृति निमित्त होगा वहाँ वो विशेष्य बनेगा विशेषण बनेगा विशेष्य बनेगा तो फिर विशेषण हो पाएगा नहीं होगा तो विशेष्य भव शब्द विशेषण परत्व अनुपत्ति इसलिए भव शब्द विशेषण नहीं हो पाएगा तो एकदेशी भव शब्द को विशेष्य कहता था विशेषण कहता था विशेषण कहता, कहता था तो विशेष्य किसको कहता था नीला तांडव पंडित तो ये पूर्व पक्ष ए, वो एकदेशी मत को भी पूर्व पक्षीय निराकरण कर दिया तो भव विशेषण नहीं बन पाएगा क्यों नहीं बन पाएगा जाति महाप्रवृति निमित्त है अच्छा विशेषण परत्व अनुपपत्ति आगे चार पंक्ति छोड़ करके देखिये नच एक व्यक्ति व्यक्ति तत्वात पंक्ति है चार पंक्ति आगे नच अभी एक देशी कहेगा भव को आप जाति प्रवृति निमित्त का शब्द मान लिए जो भव है शिवजी जी ये कितने है आकाशत क्या है चीज धर्म है वो जाति नहीं है तो क्यों ये नेकों नेकों हाँ एकम नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्य अनेक में अनुगत होना चाहिए किंतु एक में रहेगा तो ये जाति नहीं हो सकता है जाति वाधक संग्रह इसका आरम्भ कैसे है अच्छा अच्छा ठीक है रूपहानी रसमबंधो रूपहानी रसम शंक, शंकरोथानिथिति अच्छा चार हुआ रूपहानी असंबंध शंकरोथा अनवस्थिति और एक और एक है जिसमें आकाश दिखाया पानी और घटक दोनों समान हो जाने से नहीं होगा और दो रह गया एक, एक होगा और घटक कलश समान हो जाने से उसमें भी भिन्न जाति तो नहीं होगा अच्छा उसमें ये बात कहा गया कि एक वृत्ति होने से ये जाति नहीं होगा अच्छा अभी व्यक्ति व्यक्तिरभेद तुल्यत्म अच्छा ये आरंभ है व्यक्तिर अभेद तुल्यत्व संकोथान अवस्थिति रूप हानि रो जाति व्यक्ति तो व्यक्तिर तटत्व तो कलशत्व ये दो जाति नहीं हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति एक ही है व्यक्तिर अभेद तुल्य न व्यक्ति व्यक्तिर अभेद आकाश तुल्यत्व घटकलश जो घटत्व है वही कलशत्व है वो, वो भिन्न नहीं है व्यक्ति अभेद अर्थात व्यक्ति जहाँ एक ही है उसमें जाति नहीं रह पाएगा आकाशत्व तो यहाँ भी ऐसे भवो में भी वो भवो व्यक्ति एक होने से उसमें भी ये जाति नहीं रह पाएगा ये पूर्व पक्ष कहता है उसमें है व्यक्ति अभेद स्तुल्यम संकरोथा नवस्थिति शंकर शंकर अर्थात जाति शंकर हो जाएगा इसके लिए क्या दृष्टान्त देते हैं मूर्तत्व भूतत्व ये जाति नहीं हो पाएगा शंकर होता अनवस्थिति जाति में अगर जाति मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा और रूपहानि रूपहानि अर्थात तो विशेष में भी अगर जाति मानेंगे जाति का कार्य होता है इस तरह व्यावृत करना विशेष तो उसका स्वरूप ही वही है कि दूसरों से व्यावृत करवाना अगर उसमें और एक जाति मानेंगे तो उसका स्वरूप हो जाएगा रूपहानि रसंबंधो और ये समवाय और अभाव इसमें ये जाति नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें समवाय संबंध से और कोई नहीं रहता है समवाय और अभाव इसमें समवाय संबंध से कोई रहेंगे नहीं।, नहीं रहेंगे तो और ये भी समवाय संबंध से कहीं नहीं रहेंगे तो ये समवाय संबंध से नहीं रहेंगे ये बात नहीं इसमें समवाय संबंध से कोई नहीं रहेगा इसलिए इसमें और जाति स्वीकार नहीं कर पाएंगे असंबंध तो तो तभी भ कहते हैं एक व्यक्तिकवाद भ जाति रीति वाच्यम भगवत्व जाति नहीं होगा भवत्व जाति होगा ऐसा कौन कहा पूर्व पक्ष न एकदेशी पूर्व पक्ष कहा एकदेशी कहा था कि भव को हम विशेष नहीं मानेंगे तो इसलिए भगवत्व को जाति नहीं लिया जा सकता है एकदेशी कहता है कि एक व्यक्तित्वाद भवत्व न जाति रीति वाच्यम अभी पूर्व पक्ष कहता है कल्प भेदन शिव शरीर से भी भिन्नत्वा प्रतिकल्प में शिवजी का शरीर अलग अलग हो जाएगा शिव जी ईश्वर कोटि में है तब तो शरीर वाला नहीं है तो शिव जी जब विग्रह लेकर के आएंगे तो प्रतिकल्प में ही अलग अलग होना पड़ेगा शरीर स्वापी भिन्नत्व तभी एकदेशी कहता है न पूर्व पक्ष कहेगा एकदेशी कहता है वती अस्मात् जगत इति व्युत्पत्तिया जगत कारणत्व भव प्रवृत्ति निमित्तम भव शब्द का प्रवृति निमित्तम ये भवत्व तो जाति नहीं है भवती जगत अस्मात्तिव क्या प्रत्यय करेंगे सूत्र क्या लगेगा हरिदर तवती अस्मात्तिव ये प्रवृति निमित्त को लेकर के शब्द व्यवहार होता है भवत्व तो जाति को लेकर के नहीं न तो जाति विशेष इस प्रकार कहने से पूर्व पक्ष कहता है आप अभी भवती जगत अस्मात भव कहते हैं ये योग हुआ ना रूढ़ हुआ योग हो गया तो योगात रूढ़ेर बलि अस्वात इति अभियुक्त उक्त्या योग और ये दोनों में रूढ़ि बलवत है क्योंकि शीघ्र उपस्थित होता है बुद्धि में योग आप प्रकृति प्रत्यय शब्द इसमें समास ये घटा करके अर्थ बुद्धि में आएगा इसलिए विलम्बित उपस्थिति का हो जाता है योगिक अर्थ जहाँ रूढ़ि अर्थ उपलब्ध है वहाँ योगिक अर्थ नहीं लिया जाता है योगात रूढ़ेर बलिस्वादी अभियुक्त अभियुक्त विद्वान विद्वान कथन के अनुसार शीघ्र उपस्थिति का रूढ़ि अर्थ मादाय शांता अन्वय बोध उप अन्वय बोध हो गया जिसमें और आकांक्षा भी नहीं रही शांता अन्वय बोध उपपत्तो विलम्ब उपस्थिति का योग योगार्थम आदाय अन्वय बोध अनुपाधा ने उपस्थिति का होता है योगार्थ तो योगार्थ लेकर के आप कहेंगे कि भवत्व एक जाति नहीं है जाति नहीं भव पद विशेष नहीं होगा लीला तांडव पंडितों को ही विशेष बनाएंगे ये नहीं हो पाएगा हमको तो रूढ़ अर्थ लेना पड़ेगा रूढ़ अर्थ भव का होने से भवत्व तो जाति सिद्ध हो जाएगा इसलिए भव को ही विशेष्य बनाना पड़ेगा ऐसे पूर्व पक्ष कहा कहने पर सिद्धांत कह दिया कि आकांक्षा इसमें अभी बना हुआ है इसलिए लीला तांडव पंडितों का अन्वय हो जाएगा भव विशेष्य तो रहेगा पुनरातत्व तो दोष नहीं होगा आकांक्षा बना है इसलिए अन्वय हो जाएगा जहाँ आकांक्षा नहीं रहे आप आकांक्षा को उद्रेक करने के लिए स भवह की दृश्य इस प्रकार के आकांक्षा उठाएंगे तो उसको कहा जाएगा उत्थाप्य आशंख्या उत्थाप्य आकांक्षा जहां होगा वहां ये दोष आ जाएगा किंतु यहाँ तक तो आकांक्षा विद्यमान है उत्थित तो आकांक्षा होने से यहाँ दोष नहीं होगा अच्छा अभी इसमें एक शब्द आया प्रवृत्ति निमित्त प्रवृत्ति निमित्त घट एक शब्द हो गया घट शब्द का प्रवृति निमित्त क्या है घटत्व तो हमको सामने में कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ दिखने से हमको उसमें घटत्व तो दिख जाता है जब हम सामने में पदार्थ देखते हैं कंबुग्रीवादिमान पदार्थ है तो उसमें हमको घटत्व तो दिखता है तभी हम शब्द उच्चारण कर देते हैं घट घटत्व तो देखने से हम घट शब्द उच्चारण कर देते हैं कहते अयम घट घटत्व तो दिखने से हम क्यों नहीं कहते हैं अयम पट ऐसा क्यों नहीं कहते हैं घटतत्व हमको दिखा ठीक है हम तो हमको घटतत्व तो दिखा हम कहते हैं कि अयम घट इस प्रकार के क्यों कहते हैं अयम पट इस प्रकार के क्यों नहीं कहते हैं घटतत्व तो दिखा उसमें हम मना नहीं करते हैं क्योंकि ये घट पट और घटत्व ये दोनों का बीच में संबंध नहीं है तो हम सामने में देवदत्तों को देखें, और कह देते है कि अयम यज्ञ है, इस प्रकार कहते हैं नहीं कहते हैं क्यों ये जो पिंड दिख रहा है इसका यज्ञ दत्त शब्दों के साथ इसका संबंध नहीं है नहीं होने से हम वो शब्द व्यवहार नहीं करते हमको अभी घटतत्व ये पदार्थ तो दिखा नया को घटत्व किससे दिखेगा चक्ष से दिखेगा तो देखने से घटत्व देखा तो तत् तो तो सम्बन्धी घट पद का उच्चारण किया तभी घट शब्द और घटत्व प्रवृति निमित्त ये दोनों का बीच में संबंध है तभी घटत्व घट शब्द के साथ संबद्ध हुआ तो शब्द विशिष्ट शब्द हो गया घट शब्द घट शब्द विशिष्ट भी हो गया घट घटत्व घटक तो हम देखने से घट शब्द उच्चारण कर देते हैं क्यों दोनों का बीच में संबंध है संबंध होने से हम संबंधी को विशिष्ट कह देते हैं जैसे अभी भूतल है तो केवल भूतल है हम भूतल को विशिष्ट कहेंगे नहीं।, नहीं कहेंगे अभी भूतल में हम घट रख देंगे अभी भूतलों को विशिष्ट कहेंगे के विशिष्ट है विशिष्ट हो गया तो हम कहते घट विशिष्टम भूतलम इस प्रकार कहते हैं तो घट विशिष्ट भूतल हो गया तो भूतल में क्या धर्म आ गया घट विशिष्ट तो हम स्वयं करेंगे तो घट वैशिष्ट्य तो ये भूतल में आया तो वास्तविक अभी भूतल में घट का वैशिष्ट्य आया ये क्या चीज है भूतल में क्या आया संबंध आ गया क्या संबंध स्वयं का संबंध अभी विष्य घट वैशिष्ट भूतल में कहने का अर्थ है कि हम कह देंगे घट का संबंध भूतल में आ गया तो वैशिष्ट शब्द का अर्थ क्या हो गया फिर संबंध इसी प्रकार के हम जब कह देंगे शब्द विशिष्ट हो गया प्रवृति निमित्त तो शब्द विशिष्ट प्रवृति निमित्त हो गया तो प्रवृति निमित्त में क्या आ जाएगा विशिष्टत्वम अथवा शब्द वैशिष्ट शब्द विशिष्टत्व हम उच्चारण करेंगे अभी शब्द विशिष्टत्वम किसमें आया प्रवृति निमित्त में तो ये विशिष्टत्वम शब्द का क्या अर्थ है संबंध तभी तो शब्द का संबंध किसमें आ गया प्रवृत्ति निमित्त में प्रवृति निमित्त में निमित क्या आया शब्द विशिष्टत्वम इसका अर्थ हो गया शब्द संबंध ये प्रवृति निमित्त में आया प्रवृत्ति निमित्त में प्रवृति निमित्व है ये प्रवृत्ति निमित्व प्रवृत्ति निमित्त में जो रहता है वो क्या चीज है शब्द संबंध शब्द विशिष्टत्वम ये जो शब्द संबंध है शब्द विशिष्टत्वम यही हो गया प्रवृत्ति निमित्त में रहने वाला धर्म प्रवृत्ति निमित्तत्व तो ये प्रवृत्ति निमित्त में जो प्रवृति निमित्व है वो आखिरी क्या चीज हो गया किसका संबंध है? शब्द संबंध तो शब्द संबंध ही प्रवृति निमित्तत्वम अभी घट शब्द प्रयोग करने के लिए प्रवृति निमित्त हम किसको बनाते हैं घटत्वम। तो अभी घटतत्व तो में ये शब्द विशिष्टत्व शब्द सम्बंध आना चाहिए तो ये जो भी घटत्व तो में प्रवृति निमित्त में ये संबंध आएगा ये सम्बंध कैसा है वो चीज इसको थोड़ा लिख लेना होगा शब्द विशिष्टत्व थोड़ा अधिक लिखना पड़ेगा शब्द विशिष्टत्व बराबर चिन्ह दे करके शब्द संबंध बराबर चिन्ह दे करके के वाच्यत्वे सति वाच्यत्वे सति, सति, सति, वाच्य वाच्य वाच्य वाच्य वृत्तित्वे वृत्तित्वे ृत्तिवाच्योपस्थित है ती दीर्घ हैकार प्रकारता प्रकारता बत्त प्रकारताबत्व स्ववाच्य सती स्ववाच्य संबंधे न स्वच्य वृत्ति प्रकार बस अभी तो भूल गया नाम क्या हो गया था शिव नाम जी हाँ तो बोलिए क्या लिखे शब्द विशिष्ट शब्द संबंध सो सती सो बाच्य बत्तुम सतीम बत अच्छा घट ऐसा शब्द उच्चारण करने के लिए तीन पदार्थ हमारा बुद्धि में आते हैं मैं एक लोग सिखाते हैं क्या क्या आते हैं घट कह देंगे तो बुद्धि में तीन चीज आएगा घट घटत्वम समवाय संबंध तो घट शब्द कहने से हमारा बुद्धि में तीन आ गया घट घटत्वम और घट घटत्व का संबंध समय संबंध ये तीन ये तीन ही घट शब्द का वाच्य हो जाएंगे तो अभी प्रवृत्ति निमित्तत्वम प्रवृत्ति निमित्त कौन हो रहा है प्रवृति निमित्त घट शब्द का प्रवृति निमित्त क्या हो रहा है घटत्व प्रवृति निमित्तत्वम किस में आएगा घटत्व में प्रवृति निमित्तत्व तो आना चाहिए अभी हम प्रवृति निमित्तत्वम अच्छा जो शब्द विशिष्टत्वम शब्द संबंध ये यही है प्रवृति निमित्तत्व शब्द का संबंध हो जाएगा ये प्रवृति निमित्त में रहेगा प्रवृत्तिमित्त में तो शब्द संबंध यही जो शब्द विशिष्टत्व यही प्रवृत्ति निमित्तत्व उसी का जो आप लिख दिए ये लक्षण उसके आगे लिख दीजिए बराबर करके ये प्रवृत्ति निमित्तत्व शब्द विशिष्टत्व इसका अर्थ हो गया शब्द संबंध है इसका अर्थ हो गया प्रवृत्ति निमित्तत्वम यही उसका लक्षण हो गया आप लक्षण के आगे लिख दीजिए प्रवृति निमित्तत्व तो ये जो प्रवृति निमित्तत्व इसी का अभी हम लोग विचार कर रहे हैं प्रवृति निमित्त कहा रहेगा प्रवृति निमित्त में रहेगा प्रवृति निमित्त घट शब्द का क्या है घटतत्व तो इसलिए ये जो लक्षण हम कहे ये लक्षण घटत्व में रहना चाहिए देखिये जो घटत्व है स्व पद से लेंगे घट घट शब्द का वाच्य घटत्व है तो स्वच्य से किसको लिया जाएगा घटत्व को तो अभी घटत्व तो हो गया स्ववाच्य अभी घटत्व में क्या रहेगा में तो तुम ये घटत्व में रहेगा और घटत्व हमारा तो प्रवृत्ति निमित्त है तो उसमें प्रवृत्ति निमित तत्व तो रहेगा तो इसलिए स्व वाच्यत्वम ये प्रवृत्ति निमित तत्व तो ये होगा ये एक संबंध हो गया अर्थात प्रवृत्ति निमित तत्व तो तो हो गया स्ववाच्यत्व यहाँ स्वपद से किसको ले रहे हैं घट शब्द को स्व पद का भी घट शब्द का वाच्य किसको ले रहे हैं घटत्व को तब तो अभी स्व वाच्य हो गया घटत्व अभी स्व वाच्य घटत्व में क्या रहेगा? स्व, रहेगाच्य तुम ये घटत्व में रहेगा तो घटतत्व हो गया प्रवृति निमित्त और उसमें रहेगा प्रवृति निमित्त इसलिए प्रवृत्ति निमित्त इसका प्रथम अंश कौन हो गया ये हो गया अभी दूसरा अभी स्वपद से किसको ले रहे हैं घट शब्द को आगे दूसरा हमारा लक्षण लक्षणांश दूसरा अंश क्या है संबंधेना न स्वाच्य वृत्ति ये होना चाहिए स्व पद का वाच्य एक संबंध भी है स्व से किसको ले रहे हैं घट शब्द उसका वाच्य के संबंध भी है क्या संबंध है समवाय संबंध है ना, न वाच्य वृत्ति होना चाहिए वो जो प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व वो वाच्य संबंध है ना, न वाच्य संबंध कौन हो गया समवाय संबंध समवाय सम्बन्धे न ये जो प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व वो स्ववाच्य वृत्ति होना चाहिए स्व वाच्य वृत्ति उसमें समाज कैसे कहेंगे स्वच्य वृत्ति यश तो हो जाएगा स्ववाच्य वृत्ति अभी समवाय संबंधे न स्वाच्य में रहेगा वो कौन रहेगा जो हमारा प्रवृत्ति निमित्त जो हमारा प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व समवाय सम्बंध है न स्वाच्य में रहेगा समवाय सम्बंध सो स्ववाच्य में रहेगा कौन रहेगा प्रवृति निमित्त ये कौन है प्रवृति निमित्त घटत्व समवाय संबंध है न स्वाच्य में घटत्व रहेगा तो सो स्ववाच्य से किसको लिया जा सकता है हम कितना कहा अभी समवाय सम्बंध है न घट कहाँ रहेगा च्य में रहेगा कौन रहेगा घटत्व कहाँ रहेगा सो वाच्य में कहना संबंध है न समवाय संबंध तो समवाय संबंध घटत्व घटत्व स्वाच्य में रहेगा अभी सो वाच्य किसको लेंगे कि जिसमें समवाय संबंध घटत्व रहेगा तो ये जो घट है वो स्वाच्य है क्योंकि सो का तीन वाच्य है एक घटत्व संबंध तीसरा घटक विशेष्य प्रकार संबंध ये तीनों ही शब्द का वाच्य होते हैं तभी स्व वाच्य संबंध है ना इसका क्या अर्थ हो गया समवाय संबंध है ना। न वाच्य वृत्ति पद से किसको लेंगे पद। उसका वाच्य किसको बनाएंगे अभी को। घट अम्बुक रिवाद पदार्थ को उसमें वृत्ति किसका होगा घटत्व का तो घटत्व भी क्या हो जाएगा सोवाच्य संबंध है न घटत्व क्या हो जाएगा सोवाच्य संबंध है ना न स्वाच्य वृत्ति घटतत्व हो जाएगा घटत क्या हो जाएगा कौन होगा घटतत्व घटत क्या होगा वृत्ति कौन हुआ घटतव हमारा प्रवृत्ति निमित्त है तभी घटत्व में क्या धर्म आएगा स्ववाच्य संबंध है न स्वाच्य वृत्ति किसमें आया घटत्व में ही आया घटत्व में क्या आया गटत्यों ये घटत्व में आया तो घटत हमारा प्रवृत्ति निमित्त है प्रवृत्ति निमित्त में जो धर्म रहता है उसको क्या कहेंगे प्रवृति निमित्तत्वम तो जिसका हम लक्षण बना रहे हैं प्रवृति निमित्त यही हो गया शब्द का संबंध शब्द का वैशिष्ट्य तो प्रवृत्ति निमित्त तत्व का ये दूसरा अंश हो गया प्रथम अंश क्या था स्वच्य दूसरा अंश क्या हो गया वृत्तित्व अभी दोनों को मिलाने से सती संबंधे नृत्तित्व ये दोनों अंश अभी घटत्व में आ गया अभी तीसरा अंश क्या है स्वच्य उपस्थिति प्रकार को से लिए घट हाँ, तो अंश में से को लिए।, को लिए तो सो पद से दोनों में समान रहा समान रहा क्योंकि सो हम वो पद को ले रहे हैं लक्षण करने का समय में ऐसा नहीं कि एक बार इस पद का लक्षण कहेंगे दूसरा बार दूसरा पद का लक्षण कहेंगे क्योंकि हम पद तो एक ही ले रहे हैं किन्तु इस पद का वाच्य कितने है तीन है तो जब उसका वाच्य ही तीन है तो हम कैसे कहेंगे कि हम कुछ गलत कर दिए तो उसका तीन वाच्य हमको स्वतंत्रता है हम ले सकते हैं तो पहले सो वाच्य संबंध है ना कह दिए वहां सो वाच्य से किसको लिए सो वाच्य संबंध है ना? वहां सो बाच्य किसको ले रहे हैं घट को ले रहे हैं संवाय संबंध को, तो को ले रहे हैं सो वाच्य संबंध कहते हैं ना तो देखिए देखिये वहा से किसको ले रहे हैं संवाय संबंध को ले रहे हैं। प्रथम में स्ववाच्य si में किसको को लेते है घट तो तृतीय में स्वाच्य वृत्ति तो वहाँ स्व वाच्य से किसको ले रहे हैं? घट को ले रहे हैं। ये गलत कह रहा है कोई तीनों ही सोवाच्य है बिल्कुल है ठीक है देखिये आगे सोवाच्य उपस्थिति प्रकारता बतुम वाच्य उपस्थिति उपस्थिति का अर्थ ज्ञान अनुभव जब घट शब्द कोई उच्चारण किया हमको ज्ञान होता है पटका ज्ञान होगा घट का ज्ञान होगा तो वाच्य उपस्थिति उपस्थिति अर्थात ज्ञान तो वाच्य उपस्थिति स्व पद से लेंगे घट शब्द घट शब्द का वाच्य उपस्थित उपस्थिति जो ज्ञान हो रहा है अभी ये ज्ञान में प्रकार कौन हो रहा है हमको घट ज्ञान हो रहा है स्व वाच्य उपस्थिति अर्थात तो स्ववाच्य ज्ञान स्वच्य घट यहाँ स्व वाच्य से घट आगे उपस्थिति का अर्थ हो गया ज्ञान घट ज्ञान घट ज्ञान में प्रकार कौन बन रहा है घटत्व तो स्वच्य उपस्थितिय प्रकार कौन हो जाएगा घटत्व घटतत्व क्या हो जाएगा प्रकार अभी घटत्व में क्या रहेगा प्रकारता किस में रहा घटत्व में घटत्व में अगर प्रकारता रहेगा तो अभी घटत्व को क्या कह देंगे प्रकारता जिसमें धन है उसको क्या कहेंगे धनवान जिसमें गुण है उसको क्या कहेंगे गुणवान जिसमें प्रकारता है उसको क्या कहेंगे कहें वन तभी अभी में प्रकारता रह गया तो घटत्व को क्या कहेंगे पूरा प्रकारता वन घटत्व नपुंसक है इसलिए क्या कहेंगे पूरा वत कौन हुआ घटत्व घटतत्व क्या हुआ स्थिति प्रकारता वत ये कौन हुआ घटत्व तो। घटत्व तो में क्या धर्म आ जाएगा द्णार्ता, द्णार्ता द्णार्ता। प्रकारता वत्तो में आएगा किस आएगा घटत्व में घटत्व तो में क्या धर्म आएगा बोले आप बोले इंद्र जी इंद्र जी स्वामी जी आप बोले स्वच्य उपस्थिति य उपस्थिति उपस्थिति संबंधी तो छत्य हो जाता है संबंधी अर्थ में सो वाच्य उपस्थिति घट ज्ञान संबंधी जो प्रकार था ऐसा नहीं कि हम पट ज्ञान संबंधी कह देंगे इसलिए कहते हैं घट ज्ञान संबंधी जो प्रकार था तो सो वाच्य उपस्थिति प्रकार था वत्वम किसमें आ गया घटत्व में आ गया तो घटत्व में जो आता है घटत्व हमारा प्रवृत्ति निमित्त है उसमें जो आता है उसको क्या कहेंगे प्रवृत्ति निमित तत्वम ये प्रवृति निमित्व का तीसरा अंश हो गया तीसरा अंश क्या हो गया द्वितीय अंश क्या था सोवाच्य वृत्तिव और प्रथम अंश क्या था अभी तीनों अंशों को मिलाएंगे आप नहीं देकर के बोलिए स्ववाच्य प्रथम कह स्व्य सती स्ववाच्य स्ववाच्य स्ववाच्य प्रकार आबले स्ववाच्य स्ववाच्य सम्बन्ध स्ववाच्य वृत्ति स्ववाच्य उपस्थित प्रकार हाँ अब बोले इंद्र जी कैसे नहीं चक्कर नहीं बोल पाएंगे अब सभी सौभाव स्वभा बोलिए स्व्य वृत्ति सती स्ववाच्य उपस्थित प्रकार स्ववाच्य स्वच्य संबंध स्ववाच्य व्यक्ति माताजी बोले स्ववाच्यवाच्यच्य सती स्वच्य उपस्थित प्रकार हम्म बोले सतीवाच्य बोलिए शो बाच्यों, शो बाच्यों सो सो सोवाच्य सोवाच्यूति सही सोवाच्य सोवाच्य सती सोवाच्यूति संबंधन सोवाच्य सम्बंधन सोवाच्य उपस्थित सोवाच्य प्रोवाच्य उपस्थिति सो सो उपस्थिति तो मिल गया सौवाच्य सती है सभी उपस्थिति आप बोल सकते हैं वक्तुन तो तो तो ठीक है तो ये हो गया ये किसका लक्षण हुआ प्रवृत्ति लक्षण किसका हुआ ये ये हुआ प्रवृत्ति निमित्त तत्व हाँ ये प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण हो गया ये पदार्थ हो गया प्रवृत्ति निमित्त ये प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण हो गया आ, ये चीज हुआ ठीक है ओ शंकर शंकराचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः भगवत ईश्वर गुरुराज विभागिने व्योम पद्धत देहाय दक्षिणामूर्त ना शांति, शांति शांति आपको ग्रहण हो रहा है ये इसके बदले में आपको दक्षिणा देना पड़ेगा माताजी उनको बता देंगे समान दक्षिणा उनको भी देना पड़ेगा खाली आप सूचना दे दीजिए, देंगे तो हमको तो जो आप दे रहे हो उनको भी देना पड़ेगा समझ तो गए ना कठिन है किंतु तो।